चूंकि विक्रांत का बुलेट प्रूफ जैकेट अभी भी काम कर रहा था ऐसे में उसे गोलियों का डर नहीं था अभी थोड़ी देर पहले वो उन लोगों से डर कर ट्रक के पीछे इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं ये लोग वैन से उसे टक्कर मारने की कोशिश ना करें। लेकिन अब चूंकि वैन पलट चुकी थी तो विक्रांत के डर का कारण भी खत्म हो चुका था लेकिन जब उसने अभी हवा में उछलते हुए उस शख्स के मुँह पर जोरदार पंच जड़ा था तो उसके बाद वो भी नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था जमीन पर गिरने की वजह से उसके दाएं हाथ की कोहनी में और पैर में फिर से चोट लगी। वो दर्द से कराहने लगा इस बार उसके लिए ये दर्द बिल्कुल असहनीय बन चुका था रॉकी इस टाइम एक दूसरे गैंगस्टर ने वैन से बाहर आते ही कहा यह काफी कमजोर सा और दुबला पतला सा दिख रहा था वो जल्दी से भागता हुआ बाहर पड़े अपने साथी के पास पहुँच गया लेकिन हैरानी की बात ये थी की उसकी मौत हो चुकी थी विक्रांत ये देखकर बिल्कुल दंग रह गया वो अपनी मुठ्ठी को देखने लग गया उसे आश्चर्य हो रहा था कि भला कोई आदमी सिर्फ एक पंच खा कर भी मर सकता है क्या दरअसल विक्रांत के पंच की वजह से उस पहलवान की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी जिससे उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई थी ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि विक्रांत ने अभी थोड़ी देर पहले जिस एनर्जी बूस्टर डिवाइस को चालू किया था वो अभी तक काम कर रहा था विक्रांत ने बाद में इस एनर्जी बूस्टर के टाइम लिमिट को बढ़ा दिया जिससे ये अभी तक चालू था एनर्जी बूस्टर के चालू होने की वजह से विक्रांत की स्ट्रेंथ 10 से 20 गुना बढ़ जाती है ऐसे में अगर वो एनर्जी बूस्टर के साथ किसी को नॉर्मल पंच भी करता है है। तो उसकी जान जा सकती है। ठीक ऐसा ही इस बॉडी बिल्डर के साथ हुआ था जिसका नाम रॉकी था और विक्रांत को उसका नाम उसके साथी से पता चला था उसका एक दूसरा साथी रॉकी का मुकाबले काफी कमजोर दिख रहा था लेकिन वो रॉकी की कंडीशन देख काफी गुस्से में नजर आ रहा था नहीं, नहीं। रॉकी रॉकी तुम तुम ठीक तो हो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रॉकी को झकझोरने लगा लेकिन जमीन पर पड़ा रॉकी इंच भी हिलने को वो से तिल मिला उठा विक्रांत को गुस्से से भरी नजरों से देखता हुआ वो उसकी तरफ लड़ने के लिए दौड़ पड़ा विक्रांत कभी किसी की जान नहीं लेना चाहता था अभी थोड़ी देर पहले ही उसके हाथों से गैरेज के मालिक प्रतीक का खून हो गया था और अब ये रॉकी पहलवान कुछ ही देर के अंतराल पर एक के बाद एक करके दो लोगों की जान लेना विक्रांत को ठीक नहीं लग रहा था वो ना तो पहले प्रतीक को मारना चाहता था और ना ही रॉकी को जान से मारना उसका मकसद था अभी उसने जब रॉकी को पंच किया था तब भी उसका मकसद सिर्फ उसे घायल करना था ना कि उसकी जान लेना यह एक एक्सीडेंट ही था कि विक्रांत के पंच से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसकी जान चली गई लेकिन अब इस बात को उस दूसरे शख्स को समझाना तो मुश्किल ही था लेकिन इस बार विक्रांत उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करने वाला था उस शख्स किया शख्स ने अपने हाथ में चाकू ले लिया और फिर विक्रांत के ऊपर चाकू से हमला कर दिया अब भी विक्रांत उसे बचने की ही कोशिश करता लेकिन फिर अचानक से चाकू की नोक विक्रांत के गर्दन को छूती हुई निकल गई जिससे उसके गर्दन से भी खून निकलने लग गया अब विक्रांत के लिए इस शख्स को झेलना मुश्किल हो गया था सो उसने अपने कंधे से धक्का मारते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया, जिससे शख्स भी ज़मीन पर गिर पड़ा। रोनी रोनी उसके गिरते एक तीसरे आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी और फिर ये शख्स भी वैन से बाहर निकलने लगा इस शख्स ने गहरे हरे रंग का कोट पहन रखा था और साथ में गोल हेट भी लगा रखी थी वो काफी घबराया हुआ भी नजर आ रहा था जब वो वैन से बाहर निकलकर आने की कोशिश कर रहा था तो उसकी है तो बिल्कुल दंग रह गया क्यूँकी ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नंदू था ये वही नंदू चोर था जिसे पुलिस पिछले कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी नंदू विक्रांत ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा नंदू को नहीं थी कि विक्रांत उसे तुरंत पहचान लेगाया था।, था और जिसका नाम रोनी पता चला था उसने नंदू की तरफ देख कर चिल्लाते हुए कहा इतना कहते हुए उसने विक्रांत के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए अपने हाथ में लिए हुए चाकू को लहराना शुरू कर दिया रोनी नंदू ने जैसे उसका नाम लिया तुरंत उसकी नजर बगल में ही मरे पड़े शख्स पर पड़ी और फिर उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा रॉकी फिर वो नीचे बैठकर उस आदमी की बॉडी को चेक करने लग गया जब उसने देखा कि रॉकी बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है तो फिर उसने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए रोना शुरू कर दिया नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता फिर नंदू ने पीछे मुड़कर विक्रांत को गुस्से और प्रतिशोध की नजरों से देखना शुरू कर दिया उसकी आंखों में एक अजीब सी घृणा का भाव देखा जा सकता था हालांकि विक्रांत के पास उसे देखने का टाइम नहीं बचा हुआ था क्योंकि अब तक रोनी ने हाथ में चाकू लेकर उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया था विक्रांत तुरंत ही खुद को बचाने के लिए रोनी से भिड़ गया पहले तो कुछ देर तक नंदू उन्हें देखता रहा लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मौका पाकर वो हाईवे के किनारे खेत की तरफ भागने लगा आज छोड़ूंगा नहीं तुझे रोनी ने गुस्से में दाँत पीसते हुए विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा इसके बाद वो गुस्से से दाँत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत लगाते हुए विक्रांत के ऊपर चाकू से हमला करने लगा रॉकी की डेड बॉडी का सहना काफी मुश्किल हो रहा था लेकिन इसके बावजूद वो दर्द से करहाता हुआ इस शख्स के हर हमले से सिर्फ खुद को बचाने की ही कोशिश कर रहा था कुछ देर तक विक्रांत यूही रोनी से भिड़ता रहा और फिर आखिरकार उसे वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई पड़ी पुलिस की गाड़ी को आता देखकर रोनी और ज्यादा नर्वस हो उठा और फिर विक्रांत ने मौका पाकर उसके चेहरे पर हल्का पंच जड़ दिया विक्रांत के इस पंच से बचने का टाइम रोनी को नहीं मिला और वो अगले ही पल घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा जमीन आरोप गिरते ही उसके हाथ ऐसी चाकू भी छूट गई इस मौके का फायदा उठाते हुए विक्रांत झट से उसके बगल में बैठ गया और फिर रोनी के मुँह आरोप एक के बाद एक करके कई सारे पंच जड़ने लगा थोड़ी ही देर में उसने रोनी के मुंह पर इतने सारे पंच जड़ डाले कि उसके लिए अब हिलना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी विक्रांत उसे तब तक तक पीटता रहा जब तक कि वो दर्द बेहोश नहीं हो गया उसके बेहोश हो जाने के बाद विक्रांत रुक गया क्योंकि वो जानता था कि अभी उसका ये एनर्जी बूस्टर डिवाइस एक्टिवेट है और अगर ऐसी में उसने ज्यादा देर तक अटैक जारी रखा तो इसकी मौत भी हो सकती है ऐसे में उसने रोनी को वहीं छोड़कर तुरंत ही नंदू के पीछे भागना शुरू कर दिया वैसे भी इस टाइम नंदू को पकड़ रहा ही उसकी टॉप प्रियोरिटी थी